अस्य आचषे अह्मचारिण सात उपकुर्वाण्यानम तथा अन्यत्र अन्यादम ब्रह्मचर्य अहित त्रयो छांदोग्यश्रुतस्कंद यो अध्ययन दान में प्रथम तपएव द्वितय ब्रह्मचारी आचार्यकुवासी तृतीय अत्यम आचार्यकुले अवसादय पुण्यलोका त्रह्मचारी आचार्यकुवासी अत्य आचार्यकुले अवसादयन अवसादय यज्जीव त्र ब्रह्मचर्य विधीये तिखा सख्या वर्त है यहाँ विद्या विद्यार्थं ब्रह्मचर्य अठति त उपकुर्वाणक तस्वीव यहाँ ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य वसती तस् नैष्ठि सख्या अकशय उपकुर्वाण ब्रह्मचारी यहां से नैष्ठि ब्रह्मचारी ये अपि एववा अथवा तत्र उभयचर्यक अत्र भेद इत्युक्ते विचार अदाहृता प्रयोगे तत्र त्र संयास्रमस्वीकारा पूर्व तछ्रम उपद्य है यहामी तस् अच्य यो वाश्रमी तछ्रम उपद्यार अष उपकर्वाण ब्रह्मचारी आश्रमी अथवा न इती तत्र धर्म सूत्रे, एकम वर्तते, तशय गौतमसूत्रे एक सूत्र वर्तं गुरुकुलावृत्त चतुर्ण्रम भजेत तुकुलावृत्त मदन सामृत्ता चतर्ण आश्रमाण तत्र अर्थ